नारद नारदपरीब्राजकोपिनी सद्वित अथ हैगव तम सर्वे सोनकादय प्रपक्षुर्भो भगवन् ब्रूहिति संस विधि ब्रूहतीलोक्य नारद ज्ञातु ज्ञात मुचित उतुक्त सत्यगपुर तैसोक गिवत् ब्रह्म निष्ठा बनम परम द्वा स्तुवा यथोचि तदाजया तय सहोप्य नारद पिता मह मुच गुस्व जनकद्याह्यवत् तो मदीष्टमेक वक्त्यद्वीना रहस्यं पाद मदभीमद वक्त कमर्थ किमं नो ब्रूहि नारदन प्राथिता परमेषी सर्वान्नलोक्य मुहूर्तमात्रो भूत संसाराथीन इति ये निश्चि नारदमोक्य तम पिता पुरा मपुत्रपुरुषसूक्तृहश्य प्रकार निरतिशयाकारावलबिना विराटपुरपदी रहोच्य से तत्क्रमतीम भूप्वाूयता भोनाद विधवदाधाव नोपनीपनयना तत्सकुल प्रसूत पितृमातृ विधेय पितृसमीद्र संसंप्रदायस्थ श्रद्धावत सद्गुभव श्रोत्रियमें शास्त्रवात्ल्यम गुणवंतुटिगु आसाद्यनवा यथोपजोगश शुश्रूषापूर्वकम विज्ञाप्य द्वाद वर्ष सेवापुरद्याभ्यास कृवा तनु स्वाकुलानुरूपां अभिमत कन्यां मतक्य पंच विशतिवत्सर गुरु कुलवास कृत्वाथ गुरुया गृहस्थोचित कर्म कुरौ्य नृव्यमेज स्वंशवृद्धि काम पुत्रेकमाद्य गस्थ्योचित पंच विशतिवत्सर पंच विंशति वत्सर पर्यतवण स्पर्शनपूर्वक चतुर्थ काल मेंहारहण्यमेको भूत्रामन सचार विहाय निखि विरही तदाश्रितकोचितुष्टश्रवण विषय वैतृष्ण्य चारिश्संस्कार सम्पन्न सर्वतो विरक्तिशुद्धि दग्वा साधन चतुष्ट सम्पन्न सन्यस्तुमरुपनिषत इसके पश्चात वे सौनक आदिमहर्षिजन पुनः देवर्षि नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे हे भगवन् आप हम सभी को सन्यास की विधि बताने की कृपा करें नारद जी ने उन सभी पर स्नेह पूर्व दृष्टिपात किया और कहने लगे हे महर्षय सन्यास का संपूर्ण स्वरूप लोक पितामा ब्रह्मा जी के श्रीमुख से ही भ्रमण करना श्रेयस्कर होगा ऐसा कहकर सत्रयाग के संपन्न होने पर उन सभी के सहित हुए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में आकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए नमन वंदन करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे तदनंतर ब्रह्मा जी ने सभी को यथोचित आसन पर बैठने को कहा तत्पश्चात नारद जी भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए कहने लगे ब्रह्मण आप हम सभी के गुरु एवं पिता हैं आप सभी कुछ जानने वाले तथा संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता हैं अतः आप हमारे एक अत्यंत प्रिय रहस्य को प्रकट करने का अनुग्रह करें आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो हम सभी के इच्छित रहस्य को भली प्रकार से स्पष्ट कर सके यदि आप हमारे अविष्ट विषय के रहस्य को बताने के लिए तैयार हों तो सर्वप्रथम कृपा करके आप परिव्राजक के स्वरूप एवं क्रम नियम को हम सभी के समक्ष उपदेश करने की कृपा करें देवर्षि नारद के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त किए जाने पर ब्रह्मा जी ने एक बार देखा तथा दो घड़ी के लिए समाधि होकर जन्म मृत्यु रूप सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय खोजने लगे हे नारद पुरातन समय में पुरुष सुक्त में तथा उपनिषदों में वर्णित किए गए गूढ़ रहस्यानुकूल अति अतिश्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट पुरुष ने जो मेरे लिए उपदेश किया था उसे दिव्य ज्ञान को तुम सभी के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ परिव्राजक का स्वरूप एवं क्रम अत्यधिक रहस्यमय है उसको तुम एकाग्रचित्त एक होकर सुनो माता पिता की आज्ञा मानने वाले सर्वश्रेष्ठ कुल में प्रादुर्भूत बालक का यदि उपनयन संस्कार न संपन्न हुआ हो तो सर्वप्रथम उस बालक का उपनयन अर्थात यज्ञोपवी संस्कार सम्पन्न कराना चाहिए तदनंतर उस बालक को अपने माता पिता के समीप न रखकर किसी उच्च कुलीन उत्पन्न सद्गुरु के आश्रम में जाकर निवास करना चाहिए वे महान गुरु श्रोत्री शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाले श्रद्धावान एवं गुणवान हो उन समर्थ गुरु की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए उन पर सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए तत्पश्चात उनकी आज्ञा प्राप्त करके बारह वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा शुश्रूषा करते हुए समस्त विद्याओं का अभ्यास करना चाहिए अध्ययन पूर्ण हो जाने के पश्चात कुलानुरूप किसी श्रेष्ठ कन्या से गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह करें तथा 25 वर्षों तक गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए अपने वंश की अभिवृद्धि हेतु तो पत्रोत्पत्ति कर्म पूर्ण करें गृहस्थ के 25 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें इस आश्रम में सतत परिव्रज्या करते हुए 25 वर्ष तक निवास करें तीनों संध्याओं में स्नान एवं दिवस के चौथे प्रहर में एक बार भोजन ग्रहण करें ग्राम या नगर के परिचित मार्गों का परित्याग करके अकेला ही वन में विचरण करें बिना ज्योति हुई भूमि में उत्पन्न हुए चावल आदि इकट्ठा करके उसी से आश्रमानुरूप धर्म का पालन करते हुए दृश्य श्रद्धादि विषयों को विरक्त होकर चालीस संस्कारों से युक्त होकर चित्त को सर्वतोभावी सदैव के लिए पवित्र कर ले आशा असूया ईर्ष्या अहंकार आदि का परित्याग करके साधन चतुष्टय से परिपूर्ण हो जाए इन सभी से युक्त होकर वह संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी बन जाता है